सुनते रहो, रहो। आप रेडियो हैं पॉइंट एट 107.8 एम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए ग्लोबल सबमिट में आए हुए कुछ मेहमानों से आपके मुलाकात कराते हैं अभी हमारे साथ है त्रिशला जिनसे हम बात करेंगे त्रिशला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी जी जी ओम, ओम शांति त्रिशला जी मैं चाहूंगा कि आप कहां से आए हैं और यहां जो ग्लोबल सबमिट हुआ उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया थोड़ा सुनाइए। मैं से हूं। हम्म मेरी सिस्टर है तो नहीं। नहीं। नहीं। नहीं को या, में भाग लेने के लिए हम लोग आए हैं। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है हम हमारा ये फर्स्ट है जो हम यहाँ आए हैं हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद मतलब यहाँ का जो भी अनुभव है बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ पे जो सेशंस हुए वो बहुत अच्छे लगे मेडिटेशन बहुत अच्छे लगे मतलब कि हमारा ऐसे लग रहा है कि इसे जीवन बदल जाएगा जी जी ये सब अटेंड करके बहुत ही अच्छा फील हुआ जी जी जी त्रिशला जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपको यहाँ आकर काफी अच्छा लगा और एक बहुत ही अच्छा अच्छा आपने बताया कि इससे आपका जीवन बदल जाएगा इसका मतलब हम अपग्रेड हो जाएंगे है ना हाँ। <laughs> चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको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 आइए आगे बढ़ते हैं एक और शख्सियत हमारे साथ है नमस्कार कैसे हैं आप नमस्कार मैं ठीक जी जी जी क्या नाम है आपका मेरा नाम तरुणा है तरुणा जी, जी बहुत बहुत स्वागत है और बताइए आप कहां से आए हैं और ग्लोबल सबमिट का आपका अनुभव क्या है मैं महाराष्ट्र कराड़ से आई हूं जी और ग्लोबल मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज से ऐसा लग रहा है की मुझमे परिवर्तन हो जाएगा जी जी जी और मैं करूंगी और इधर का सब माहौल देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी ही ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। <laughs> और आज मेरा बर्थडे है तो क्या बात है आ, क्या था? तो, <laughs> तो हम मुझे है। लग रहा है कि मेरा बर्थडे आज इतने सब ब्रह्म के बीच में आज मैं हूँ, तो मैं तो खुद को बहुत ही खूब खुश नसीब समझती जी जी जी जी जी जी जी और कराड़ का जो केंद्र है है वो विद्या हमारे साथ है। जी। उसने हमको इधर जी। जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताया अच्छा एक जो बात आपने कहा कि चेंज यानी आप परिवर्तन करेंगे तो ऐसी क्या चीज है जो परिवर्तन आप करना चाहते बहुत है, ऐसे तो अपने जीवन में बहुत चढ़ाव उतार रहते हम्म। लेकिन ऐसा ऐसा लगता था कि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे ऐसा ही चलेगा लेकिन अभी इधर आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और कोई एक चीज आपको लग रहा है कि ये मेरा वीकनेस है इसको मैं आज से परिवर्तन कर सकती हूँ ऐसा हाँ, कुछ है हाँ वीकनेस तो सबके जीवन में रहते है जी, जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है की मैं अभी बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ जी जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया आप भी अपने जीवन में एक आमूल परिवर्तन करेंगे जो अब तक आपको लग रहा था ये मुश्किल है ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन आज आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है और इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ फिर से एक बार आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ है, मंगल हैप्पी बर्थडे तरुणा शांति निज मन के उद्गार करता हूँ मैं पेश आपको निज मन के उद्गार जन्म दिवस पर तुम्हें मुबारक सच्चा दिल का प्यार सच्चा दिल का प्यार जो बीती सो बीत गई जो बीती सो बीत गई अब वह वक्त भुला दो प्यार तुम्हें जो करते उनको नहीं। प्यार दिला दो माता पिता को नाज हो तुम माता पिता को नाज हो तुम तुम पर गर्व करे संसार जन्म दिवस पर तुम्हें मुबारक सच्चा दिल का प्यार तन मन से तुम स्वस्थ रहो तन मन से तुम स्वस्थ रहो और सुख जीवन में बर से आनंद ही आनंद मिले तुम्हें घर से और बाहर से मीठी वाणी ही रखना मीठी वाणी ही रखना मिले जो प्यार अपार जन्म दिवस पर आपको मुबारक सच्चा दिल का प्यार परीक्षा कर्म सदा हो कुशल तुम्हारे कर्म सदा हो कुशल तुम्हारे हर पल खुशियां पाओ हर मुराद हो हासिल तुमको गीत खुशी के गाओ जब तक जीना खुशी से जीना जब तक जिना मुस्कुराते ही जीना, आपका है अधिकार जन्म दिवस पर आपको सच्चा सच्चा का का प्यार सच्चा दिल का प्यार कल्पना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप और बताइए आपको कैसा फील हो रहा है क्या अनुभव किया आपने ग्लोबल सबमीट में अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच और ऐसे ही खुश रहे आप मंगल कामनाएं आप सभी को आप सुना है सुनते रहो मस्त रहो ओम शांति तुम सा हसीन बाबा तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में कोई नहीं जहां में तुमने हसी बनाया तुमने हसी बनाया हमको भी इस जहाँ तुम सा हसी करूं तुम्हारी रचता है तू सभी का रचता है तू सभी का रचना है सब तुम्हारी रचना है सब तुम्हारी Oh ma सीन बाबा ये प्यार है रूहानी ये प्यार है रूहानी दुनिया क्या जाने इसको जाने इसको है इश्क ये हकीक़ी है इश्क ये हकीक़ी इसकी खबर है किसको इसकी खबर है किसको पल भर का वह भी जो